जिज्ञासा क्या मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाता है समाधान सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के भोग के लिए कारण है कारण उसे कहते हैं जिससे कार्य किया जा सकता है जैसे कलम लिखने में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने में इसी प्रकार नेत्र देखने में श्रोत्र सुनने में त्वक स्पर्श करने में मन संकल्प करने में कारण है और बुद्धि निश्चय करने में दस इंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि यही सब मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाता है आपको करण की आवश्यकता तब तक रहती है जब तक आप कुछ करना चाहते हैं जब कुछ करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो करण की भी जरूरत नहीं रहेगी जब एक जगत के भोगों की वासना है तब तक कुछ न कुछ करना पड़ेगा और करने के लिए सूक्ष्म शरीर रूपीकरण आवश्यक है इसलिए मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता वह दूसरे स्थूल शरीर में जाकर बैठ जाता है और वहाँ करण बनता है जीव के सारे संस्कार इसी में रहते हैं ज्ञान होने पर जब व्यक्ति के अंदर वासना नहीं रहेगी तो कुछ करने की भी इच्छा नहीं रहेगी तब सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी अतः जिस समय ज्ञानी का स्थूल शरीर समाप्त होगा उसी समय सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण सुख पंचभूतों में लीन हो जाएगा जिज्ञासा मृत्यु के पश्चात इस जीव की क्या गति होती है समाधान जीवों के तीन प्रकार के कर्म संस्कार होते हैं एक व्यक्ति इस प्रकार का है जो शास्त्रानुसार कर्म करता है और उपासना भी करता है कर्म और उपासना के आधार पर उसे देवलोक की प्राप्ति होती है क्योंकि उसके कर्मों का फलभोग देवता शरीर में ही हो सकता है मृत्यु समय उसे देव शरीर की स्मृति हो जाती है उस शरीर को अहमतया पकड़कर वर्तमान शरीर को छोड़ देता है इसके लिए एक विशेष मार्ग निर्धारित है जिसमें अनेक देवता हैं जो उस जीव को देवलोक ब्रह्मलोक पहुंचा देते हैं इसे उत्तरायण मार्ग अर्ची मार्ग या शुक्ल मार्ग कहते हैं ऐसा उपासक चाहे कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़े अथवा शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में छोड़े या दक्षिणायण में उसका पुण्य इस प्रकार का है कि वह अर्ची मार्ग से ही जाएगा पहले वह अर्ची अभिमानी देवता के अधिकार में जाएगा वह उसे दिन के अभिमानी देवता को देगा वहां से शुक्ल अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचेगा इस प्रकार वह क्रम से अनेक देवताओं से संबंधित होते हुए और आदित्य लोक चंद्रलोक वरुणलोक आदि अनेक लोकों से होते हुए ब्रह्मलोक पहुँचेगा दूसरे जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वे शास्त्रानुसार ही कर्म करते हैं परंतु उपासना में उनकी निष्ठा नहीं है ऐसे लोग शरीर छूटने के बाद स्वर्ग प्रीति लोग जाते हैं उनका मार्ग धूम मार्ग या कृष्ण मार्ग कहलाता है वे पहले धूमाभिमानी देवता के अधिकार में जाते हैं वहाँ से रात्राभिमानी देवता फिर कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के अधिकार में पहुँचते हैं इस प्रकार ये भी क्रम से अनेक देवताओं से संबंधित होते हुए स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और पुण्य समाप्त होने तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः पृथ्वी लोक में लौट आते हैं कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो न शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न ही उपासना ऐसे लोगों के लिए वेद बताता है जायस्व मृयस्व इत तृतीयम स्थानम मर्तलोक में ही बार बार जन्म और मृत्यु यही उनकी गति है वे किसी अन्य लोक में नहीं जाते यदि उनके पुण्य पाप लगभग सम है तो मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं अन्यथा पाप अधिक होने पर त्रय्य योनि या नरकी योनि को प्राप्त होते हैं मरने के बाद यही तीन गतियाँ जीव की होती है वस्तुतः मरने के बाद ये गतियाँ अज्ञानी के लिए कही गई है ज्ञानी के लिए कोई गति नहीं है वह न तो किसी अन्य लोक में जाता है और न ही यहाँ पर उसका जन्म होता है अतः वह तो यहीं पर मुक्त हो जाता है